श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतीस तीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी ज्ञानी का ध्यान जीवन का उद्देश्य श्री राम कृष्ण उसी दुमंजले के कमरे में बैठे हुए हैं पास कोई भक्त भी है डॉक्टर और प्रताप के साथ बातचीत हो रही है डॉक्टर श्री राम कृष्ण ने फिर खासी हुई साहस्य काशी जाना अच्छा भी तो है सब हंसते हैं श्री राम साहा उससे तो मुक्ति होती है मैं मुक्ति नहीं चाहता मैं तो भक्ति चाहता हूँ डॉक्टर और भक्तगण हँस रहे हैं श्री प्रताप डॉक्टर भादुड़ी के जमाता हैं श्री रामकृष्ण कृष्ण प्रताप को देखकर कर के गुणों का वर्णन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण कृष्ण प्रताप से आहा वे कैसे सुंदर आदमी हो गए हैं ईश्वर चिंता शुद्धाचार और निराकार साकार सब भावों को उन्होंने ग्रहण कर लिया है मास्टर की बड़ी इच्छा है कि कंकड़ और पत्थरों की बात फिर हो छोटे नरेंद्र से धीरे धीरे कह रहे हैं कंकड़ पत्थरों की कौन सी बात भादुड़ी ने कही थी तुम्हें याद है मास्टर ने इस ढंग से कहा जिसे श्री कृष्ण भी सुन सके श्री रामकृष्ण सहास्य डॉक्टर से और तुम्हारे लिए उन्होंने डॉक्टर भादुड़ी ने क्या कहा है जानते हो उन्होंने कहा कि तुम यह सब विश्वास नहीं करते इसलिए अगले कल्प में कंकड़ पत्थर के रूप में जन्म लेकर तुम्हें आरंभ करना होगा सब लोग हंसते हैं डॉक्टर सहास्य अच्छा मान लीजिए कि कंकड़ पत्थर से ही आरम्भ कर कितने ही जन्मों के बाद मैं मनुष्य हो जाऊं पर यहाँ श्री रामकृष्ण के पास आने से तो मुझे फिर एक बार कंकड़ पत्थर से ही शुरू करना होगा डॉक्टर और सब लोग हंसते हैं श्री रामकृष्ण इतने अस्वस्थ हैं फिर भी उन्हें ईश्वरीय भावों का आवेश होता है वे सदा ईश्वरी चर्चा किया करते हैं इसी संबंध में बातचीत हो रही है प्रताप कल मैं देखा गया आपकी भाव की अवस्था थी श्री रामकृष्ण वह आप ही आप हो गई थी प्रबल नहीं थी डॉक्टर बातचीत करना और भावावेश होना ये इस समय आपके लिए अच्छे नहीं श्री राम कृष्ण डॉक्टर से कल जो भावावस्था हुई थी उसमें मैंने तुम्हें देखा देखा ज्ञान का आकार है परंतु भीतर एकदम सूखा हुआ आनंद रस नहीं मिला प्रताप से ये डॉक्टर यदि एक बार आनंद पा जाए तो अधह उर्ध्व सब आनंद से पूर्ण देखेंगे फिर मैं जो कुछ कहता हूँ वही ठीक है और दूसरे जो कुछ कहते हैं वह ठीक नहीं आदि बातें फिर ये बिल्कुल ही न कहेंगे और फिर इनकी लठ बातें भी छूट जाएंगी भक्तगण चुप हैं एक एक श्री राम कृष्ण भावावेश में एकाएक श्री राम कृष्ण भावावेश में डॉक्टर सरकार से कह रहे हैं महेंद्र बाबू तुम क्या रुपया रुपया कर रहे हो बीबी बीबी मान मान ये सब इस समय छोड़कर एक चित्त हो ईश्वर में मन लगाओ और ईश्वर के आनंद का उपभोग करो डॉक्टर सरकार चुप हैं सब लोग चुप हैं श्री राम कृष्ण नांगटा ज्ञानी के ध्यान की बात कहता था पानी ही पानी है अधह उर्ध्व उसी से पूर्ण है जीव मानो मीन है उस पानी में आनंद से तैर रहा है यथार्थ ध्यान होने पर इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते सकोगे अनंत समुद्र है पानी का कहीं अंत नहीं उसके भीतर मानो एक घट है उसके बाहर भी पानी है और भीतर भी ज्ञानी देखता है भीतर और बाहर वे ही परमात्मा है तो फिर वह घट क्या वस्तु है घट के रहने के कारण पानी के दो भाग जान पड़ते हैं अंदर और बाहर का बोध हो रहा है मैं रूपी घट के रहते ऐसा ही बोध होता है वह मैं अगर मिट जाए तो फिर जो कुछ है वही रहेगा मुख से वह कहा नहीं जा सकता जाने का ध्यान और किस तरह का है जानते हो अनंत आकाश है उसमें आनंद से पंख फैलाए हुए पक्षी उड़ रहा है चिदाकाश में आत्मा पक्षी इसी तरह विहार कर रहा है वह पिंजड़े में नहीं है चिदाकाश में उड़ रहा है आनंद इतना है कि समाता ही नहीं भक्तगण निर्वाक होकर ध्यान योग की बातें सुन रहे हैं कुछ देर बाद प्रताप ने फिर बातचीत शुरू की